फिर शिवजी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वज्ञ हैं सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा पर अंतर्यामी शिवजी सब जान गए वे बोले हे hey, सती सुनो तुम्हारा स्त्री स्वभाव है ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई ये वही मेरे इष्टदेव श्री रघुवीर जी हैं जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्बल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं सर्व व्यापक समस्त ब्रह्मांडों के के के के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल रूप में अवतार लिया है यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती जब तक जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छा में बैठा हूँ जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूँ कैसे परीक्षा लूँ इधर शिवजी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं नहीं है। है जब भी भी मेरे समझाने से भी संदेह दूर होता, होता तब मालूम होता है, विधाता ही उल्टे हैं अब सती का कुशल नहीं है जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे मन में ऐसा कहकर शिव भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया वे बहुत गंभीर हो गए कुछ कह नहीं सके धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती थी अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और और पिता सहित अपना नाम बताया, फिर फिर कहा कि के तो शिवजी हैं? हैं? आप यहां वन में अकेली किस लिए रही है? श्री रामचंद्र जी जी के कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ वे डरती हुई चुपचाप शिवजी के पास चली उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शिव शंकर जी का कहना नमाना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी यू सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उनको दिखलाया सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीताजी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंदमय रूप को देखें वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे उन्होंने देखा की भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थी सती जी ने जहाँ तहा जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा संसार में जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकार के सब देखे उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे सब जगह वही रघुनाथ जी वही लक्ष्मण और वही सीता जी सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी जाती रही वे आख मूंदकर मार्ग में बैठ गई फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा तब वे बार तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली सारी बात सच सच कहो बासपारायण दूसरा विश्राम सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा हे स्वामी मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता मेरे मन में यह बड़ा यानी पूरा विश्वास है तब शिवजी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया सुजान शिव ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद उन्होंने उन्होंने तो तो हो अन्याय होगा सती परम पवित्र है इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है तब शिवजी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती और शिवजी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया स्थिर बुद्धिशंकर जी का ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रसिद्ध प्रतिज्ञा कर सकता है आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं समर्थ हैं और भगवान हैं इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा हे कृपाल कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है हे hey प्रभो आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव ने कुछ न कहा सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए मैंने शिव जी से कपट किया स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है परंतु कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है यानी दूध फट जाता है और स्वाद यानी प्रेम जाता रहता है अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाहगर हैं से प्रकट में उन्होंने मेरा भीतर, भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा वृक्ष के तो शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश पहुंचे वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई तब सती जी कैलाश पर रहने लगी उनके मन में एक बड़ा दुख था इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था उनका एक एक दिन युग के के के समान बीत रहा रहा था। था हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी? मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना उसका फल विधाता ने मुझको दिया जो उचित था वही किया परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा हे प्रभु यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह यानी प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म यानी आचरण से सत्य है तो हे सर्वदर्शी प्रभो सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया शिवजी भगवान हरि की रसमय रसमयी कथाएं कहने लगे उसी समय दक्ष प्रजापति हुए ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान से जाकर चले सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं देव सुंदरिया मधुर गान कर रही हैं जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा तब शिव जी ने सब बातें बतलाई पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुखता पर अपना अपराध समझ वे कुछ कहती न थी आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली हे प्रभो मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसके देखने जाऊँ शिव जी ने कहा तुमने बात तो अच्छी कही यह मेरे मन में भी पसंद आई पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है यह अनुचित है दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को भुलाया है किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन हो गए थे उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी, तो स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया पर वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की केवल एक माता भले ही आदर से मिली बहिने बहुत मुस्कुराती हुई मिली दक्ष ने तो उनकी कुशल तक नहीं पूछी सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया तब शिव जी ने जो कहा यह उनकी समझ में आया स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा पिछला यानी पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था, जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है यह समझकर सती को बड़ा क्रोध हो आया माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ तब वे सारी सभा को हट पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली हे सभा सदों और सब मुनीश्वरों सुनो जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भलीभांति पछताएंगे जहां संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृक्ष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ यज्ञ विध्वंस विध्वंस करने लगे होते देख भिगुजी ने उसकी रक्षा की जी सब समाचार शिवजी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल यानी दंड दिया दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है यह इतिहास सारा संसार जानता है इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहां तहा सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहा बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गईं। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उन्हें उत्तम आसन दिया फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं आपकी सर्वत्र पहुंच है अतः आपके हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमलवाणी से कहा तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है उमा अंबिका और भवानी इसके नाम हैं कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है यह अपने पति को सदा प्यारी होगी इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश यह सारे जगत में पूजे होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा संसार में स्त्रियां इस इसी का नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या है अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन यानी लापरवाह योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी यानी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न भिन थी सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हेमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया उन्होंने सॉरी उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई देवर्षि की वाणी झूठी न होगी यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर ने कहा हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए मुनीश्वर ने कहा हे हिमवान सुनो विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई नहीं मिटा सकते तो भी एक उपाय मैं बताता हूं यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है उमा को वर तो है, वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं किंतु उनको कोई भी बुरा नहीं कहता गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर उन्हें कोई अपवित्र नहीं कहता सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थक को कुछ दोष नहीं लगता यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद शिवजी सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है फिर भी क्लेश यानी तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं यद्यपि संसार में वर अनेक हैं पर इसके लिए शिव को छोड़कर दूसरा वर नहीं है शिवजी वर देने वाले शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं शिवजी की आराधना किए बिना योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज तुम संदेह को त्याग कर दो अब यह कल्याण ही होगा यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा हे नाथ मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि हे स्वामी पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ यानी मूर्ख होते हैं हे स्वामी इन बातों को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी तब हिमवान ने प्रेम से कहा चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हे प्रिय सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भराए उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया फिर बार बार उसे हृदय लगाने लगी प्रेम से मैना का गला भराया कुछ कहा नहीं जाता जगत जननी भगवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली माँ सुन मैं तुझे सुनाती हूँ मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ने ऐसा उपदेश दिया है है हे पार्वती नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं तप के बल से ही शंभु यानी रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं हे भवानी सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप तप कर यह बात सुनकर माता माता को को को बड़ा अचरज हुआ और उसने बुलाकर वह स्वप्न सुनाया माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के के साथ पार्वती जी करने के लिए चली प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए किसी के मुंह से बात नहीं निकलती तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझा कहा पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया प्राणपति के चरणों को हृदय में में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप के योग्य नहीं था तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई एक हजार वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए फिर सौ वर्ष साग खाकर बिताए कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे तीन हजार वर्ष तक उन्हीं को खाया फिर सूखे पर्ण यानी पत्ते भी छोड़ दिए तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ तप से से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असहिय क्लेशों को यानी कठिन तप को त्याग दे अब तुझे शिवजी मिलेंगे हे भवानी धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया याग्य वल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि यानी श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं तो भी वे भगवान अपने भक्त यानी सती के वियोग के दुख से दुखी इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के के चरणों में में नई प्रीति हो रही है। कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ यानी उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए उन्होंने बहुत तरह से ही शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है श्री रामचंद्र जी जी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया फिर उन्होंने शिवजी से कहा हे शिव यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें शिवजी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती हे नाथ मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना यानी मानना चाहिए फिर आप तो सब प्रकार से मेरे मेरे परम हितकारी हैं हे नाथ आपकी आज्ञा सिर पर है शिवजी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए प्रभु ने कहा हे हर आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना इस प्रकार कहकर श्री अंतर्ध्यान प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनको उनके संदेह को दूर कीजिए ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती पार्वती ने कहा बात कहते मेरा मन बहुत चाहता है आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे मन ने हट पकड़ लिया है वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ हे मुनियों आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव को ही पति बनाना चाहती हूँ पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है भला कहो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौट घर का मुंह भी नहीं देखा चित्रकेतु के घर को नारद नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल का हुआ, जो स्त्री पुरुष की सीख सुनते हैं वे घरबार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं उनका मन तो कपटी है शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान आवारा बनाना चाहते हैं उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन गुणहीन निर्लज्ज बुरे वेश वाला नर कपालों की माला पहनने वाला कुलहीन बिना घरबार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला अब शिव को कोई चिंता नहीं रही भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं अब भी हमारा कहा मानो हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है जिसका यश और लीला वेद गाते हैं वह दोषों से रहित सारे सदगुणों की राशि लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है इसलिए हठ नहीं छूटेगा शरीर भले ही छूट जाए सोना भी भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी चाहे घर बसे या उजड़े इससे मैं नहीं डरती जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त समस्तों के धाम। पर जिसका मन जिस में रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वर यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ फिर गुण दोषों का विचार कौन करे यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत यानी किए बिना आपसे रहा ही नहीं मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी नहीं तो कुमारी ही रहूंगी स्वयं शिव जी सौ बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ आप अपने घर जाइए बहुत देर हो गई है शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले हे जगत जननी हे भवानी आपकी जय हो जय हो आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवा चल दिए उनके शरीर बार-बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को शिव जी के पास जाकर उन्हें पार्वती जी की सारी कथा सुनाई पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद हो गए सप्तर्षी प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे उसी समय तारक नाम का असुर हुआ जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था उसने सब लोक और लोकपालकों को जीत लिया सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए वह अजर अमर था इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइया लड़कर हार गए तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो इसको युद्ध में वही जीतेगा मेरी बात सुनकर उपाय करो ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया उन्होंने शिवजी को पति बनाने के लिए तप किया है इधर शिवजी जी छोड़ छाड़ सब समाधि लगाकर बैठे हैं यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात तथापि मेरी एक बात सुनो तुम जाकर कामदेव को शिवजी के पास भेजो वह शिवजी के मन में एक शोभ उत्पन्न करे यानी उनकी समाधि भंग करे तब हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर रख देंगे और ज़बरदस्ती यानी उन्हें राज़ी करके विवाह करा देंगे इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो अब और करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यू कहा शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूंगा क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं यो कहकर और सबको सिर नवा कर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर यानी वसंतादि सहायकों के साथ चला चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए उनका आचरण छूट गया सारे जगत में खलबली मच गई सब कहने लगे हे विधाता अब क्या होने वाला है हमारी रक्षा कौन करेगा ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए